देवी भागवत बारहवां स्कंद श्री गायत्री का ध्यान और गायत्री कवच का वर्णन श्री नारद जी ने कहा स्वामीन आप जगत के स्वामी चौसठ कलाओं को जानने वाले तथा योग योगवेदताओं में श्रेष्ठ हैं प्रभु मेरे मन में यह प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि किस पुण्य के प्रभाव से मनुष्य पापों से छूट सकते हैं और उनके ब्रह्मरूप होने का क्या उपाय है तथा उनका देह देवरूप एवं विशेषतया मंत्र रूप हो जाए इसका क्या साधन है यह सब मैं सुनना चाहता हूँ प्रभो इसी के साथ उसके न्यास विधि ऋषि छंद देवता तथा ध्यान का भी विधिवत वर्णन सुनने की मेरी इच्छा है भगवान नारायण कहते हैं नारद इसके लिए गायत्री कवच नामक एक अत्यंत गुह उपाय है इसका पाठ करने और इसको धारण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है उसकी सारी अभिलाषाएँ पूर्ण हो जाती है और वह स्वयं देवी का रूप बन जाता है नारद इस गायत्री कवच के ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर ये तीन ऋषि हैं रिक यजु शाम और अथर्व ये चार छंद है परब्रह्म देवता है यह गायत्री परम कलाओं से संपन्न कही गई है भर्ग इसका बीज है विद्वानों ने स्वयं इसी को शक्ति कहा है बुद्धि कप कीलक है मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसका विनियोग किया जाता है चार वर्णों से हृदय तीन वर्णों से मस्तक चार वर्णों से शिखा वर्णों से कवच, चार वर्णों से नेत्र तथा चार वर्णों से इसके अन्य और वर्ण स्वरूपणी भगवती गायत्री का भजन करता हूँ वे मोती गण नीलमढ़ी तथा उज्जवल प्रभा से युक्त पाँच मुखों से सुशोभित हैं तीन नेत्रों से उनके मुखों की अनुपमा अनुपम शोभा होती है उनके रत्न में मुकुट चंद्रमा से संपन्न है वे अपने हाथों में अभय और वर मुद्रा अंकुश पास शुभ्र कपाल रस्सी शंख चक्र और दो कमल धारण करती हैं पूर्व दिशा में गायत्री मेरी रक्षा करे, दक्षिण में सावित्री रक्षा करे, तथा पश्चिम में ब्रह्म संध्या एवं उत्तर दिशा में भगवती सरस्वती मेरी रक्षा करें भगवती पार्वती पर्वती दिशा अग्निकोण में अग्नि और जल में व्यापक रहने वाली देवी उन उन दिशाओं में तथा राक्षसों को भय उत्पन्न करने वाली भगवती यातुधानी राक्षसों की दिशाओं नैत्य में मेरी रक्षा करे वायु को आनंद प्रदान करने वाली भगवती पावमानी के द्वारा उस दिशा वायव्य में मेरी रक्षा हो रुद्रूप धारण करने वाली भगवती इंद्राणी ईशान कोण में मेरी रक्षा करे ब्रह्माणी ऊपर की ओर मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें इसी प्रकार भगवती भुवनेश्वरी दसों दिशाओं में मेरे संपूर्ण अंगों की रक्षा करें तत्पद मेरे पैरों की सवितु मेरी जंघों की वरेण्यम कटिदेश की भरगह नाभि की देवस्य हृदय की धीमही दोनों की धीय नेत्रों की यह ललाट की न मस्तक की तथा प्रचोदयाल पद मेरी शिखा की रक्षा करे तत्मस्तक की सकार की दिकार दोनों नेत्रों की तुकार रेप युक्त दोनों की की की वकार नासा पुट रेकार मुख की, लीकार ऊपर के औष्ट की यकार नीचे के औष्ठ की भकार रेप युक्त मुख मध्य की गोकार चिबुक टुड्डी की देकार कंठ की वकार कंधों की शकार दाह हाथ की धिकार बाएं हाथ की मकार हृदय की हिकार उधर की धिकार की, योकार कमर की दूसरा योकार गुह अंग की न दोनों उरुओं की प्रकार घुटनों की चोकार जांघों की दकार गुल्फों की यकार याकार दोनों पैरों की और तकार यह व्यंजन मेरे संपूर्णों अंगों की सदा रक्षा करे भगवती गायत्री का यह दिव्य कवच सैकड़ों बाधाओं को दूर करने वाला है इसकी कृपा से 64 प्रकार की कलाएँ प्राप्त हो जाती हैं साथ ही यह मोक्षदायक भी है इसका आश्रय करने वाला पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है इसके पढ़ने अथवा सुनने से भी 1000 गोदान का फल मिलता है